सीमत भगवत गीता सांकर भाष्य अध्याय पांच किंत और भी ल्रह निर्वाणम ऋषे क्षीणकलम छिन्न धाता हिते लभंते ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम ऋषयः ऋष्दर्शिन संन क्षीणकलम क्षीण दोषाह छिन्नद्वधा छिन्न संशया यता संयत संयतेन्द्रियाभूतहित रता सर्वेशा भूताना हिते अनुकूल्येता अहिंसका जिनके पापादिदोष नष्ट हो गए हैं जिनके सब संशय क्षीण हो गए हैं जो जितेंद्रिय हैं जो सब भूतों के हित में अर्थात अनुकूल आचरण में रत हैं अर्थात अहिंसक हैं ऐसे रिसीजन सम्य ज्ञानी संन्यासी लोक ब्रह्म निर्वाणको अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं किंच तथा काम क्रोध वियुक्ता व्यतीनातचेत अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदतात्म कामक्रोध वियुक्ता काम चोध च कामक्रोधौ नाम, नाम, नाम, यत नाम, अभित ताभ्यासिम यतचेत मृतानाम च मृता मोक्षो वर्तते वर्त विमना तो ज्ञात आत्मा ये विदतात्मा विदतात्म इत्यर्थः जो काम और क्रोध इन दोनों दोषों से रहित हो चुके हैं जिन्होंने अंतकरण को अपने वश में कर दिया है जिन्होंने आत्मा को जान लिया है ऐसे आत्मज्ञानी सम्यकदर्शी यति सन्यासियों को दोनों ओर से अर्थात जीवित रहते हुए भी और मरने के पश्चात भी दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म निर्माण यानी मोक्ष प्राप्त रहता है सम्यदर्शन निष्ठा संयासीना सद्यो मुक्ति ही, उक्ता कर्मयोग ईश्वरा ईश्वरे ब्रह्मणि आधार क्रियमाण सत्वशुद्धि ज्ञान प्राप्तिसर्वकर्मसक्रमेण इति भगवान्दे पदे पदे अब्रवीत वक्षति चा। यथार्थ ज्ञान में निष्ठा वाले सन्यासियों के लिए सद्य तुरंत ही होने वाली मुक्ति बतलाई गई है तथा सब प्रकार ईश्वरार्पित भाव से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सब कर्मों का त्याग करके किया हुआ कर्म योग भी अंतकरण की शुद्धि ज्ञान प्राप्ति और सर्व कर्म संन्यास के क्रम से मोक्षदायक है यह बात भगवान ने पद पद पर कही है और आगे भी कहेंगे अथ इदानीम ध्यान सम्य दर्शन अंतरंगं अतरंगम विस्तरेण वक्षा तय सूत्रस्थनी श्लोकान उपदिशति स्म अब सम्य ज्ञान के अंतरंग साधन रूप ध्यान योग को विस्तार पूर्वक कहूँगा यह विचार कर उस ध्यान योग के सूत्र श्लोकों का उपदेश करते हैं स्पर्शान कृत्वा स्पर्शा कृवा बहिर्बाशुवा भ्रुवो प्राणपाननौसम्वासाभ्यचारिण स्पर्शा शब्दी बहु बाह्याोत्रदी अतर्बुद प्रवेशिता शब्द विषयाचि बाह्या बहिव कक्षु चे अंतरे इति कृत्वाते तथा प्राणपाननौनाभ्यंतरचारण सम कर शब्दादि बाह्य विषयों को बाहर करके यानी जो शब्दादि विषय इंद्रियों द्वारा अंतकरण के भीतर प्रविष्ट कर लिए गए हैं उनका चिंतन न करना ही बाह्य विषयों को निकाल बाहर करना है इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनों नेत्रों की दृष्टि को भृगुटी के मध्य स्थान में स्थित करके तथा नासिका और कंठादि आध्यंतर भागों के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान को समान करके यत मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष निर्मोक्ष विगतेछाभ क्रोधो यदा मुक्त स्रियनोबुद्धि य्रिया मनोबुद्धि मनोबुद्धि चयतेद्रियनोबुद्धि मनना मुनि संयासी मोक्षपरायण एव देशस्थान मोक्षपरायण मोक्ष एव परम अयन परा गति य सह अयक्षपरायणों मुनि भवतेचाभयक्रोधो इच्छा च भयम् च क्रोधः च इच्छा भयक्रोधा भय ते विगता यस्मा स विगतेछाभय वर्तते सदा संयासी युक्त स न तस्य मोक्ष अर्तव्य अस्ति जिसके इंद्रिय मन और बुद्धि वस में किए हुए हैं जो ईश्वर के स्वरूप का मनन करने से मुनि यानी सन्यासी हैं जो शरीर में रहता हुआ भी मोक्ष परायण है अर्थात जो मोक्ष को ही परम आश्रय परम गति समझने वाला मुनि है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो चुका है जिसके इच्छा भय और क्रोध चले गए हैं जो इस प्रकार बरब है वह सन्यासी सदा मुक्त ही है उसे कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है एवं समाहित चित्तेन समाहतचित किं इति उच्यते इस प्रकार समाहित चित्त हुए पुरुष द्वारा जानने योग्य क्या है इस पर कहते हैं भोक्ताज्ञतपकमेश्वर स्रृदम सर्वूताक्षति भोक्तारम यपा चर्तृपेण देवेण सर्वोकमेस्वर लोकाना महार सर्वोकमहेशर सुहृदूता निरपेक्षतया प्रत्योपकारपेक्षत उपकारिणूता हृदय शर्वफलाध्यक्ष सर्व प्रत्यय साक्षिण मारायण ज्ञावा शांतिम सर्वसंसारोपरतिम रिक्षति प्राप्नोती मनुष्य मुझ नारायण को कर्ता रूप से और देव रूप से समस्त यज्ञों और तपों का भोगता सर्वलोक महेश्वर अर्थात सब लोगों का महान ईश्वर समस्त प्राणियों का सुहृद प्रत्युपकार न चाहकर उनका उपकार करने वाला सब भूतों के हृदय में स्थित सब कर्मों के फलों का स्वामी और सब संकल्पों का साक्षी जानकर शांति को अर्थात सब संसार से उपरामता को प्राप्त हो जाता है इति श्रीमदारती शत सहस्रायाम चैतायाम वायशिक्याम भीष्मि श्रीमद्भगवदीता सुवन दस्सु ब्रह्म विद्यायाम संवादे कर्म श्रीकृष्णर्जुन संवाद कर्मसन्यासीोना पंचम